सिख कहता है ज्ञान के बिना मुख्य निश्चय में से अयत्न है प्रारंभ कर्म का भोग हो जाएगा निशिद्ध कर्म काम्य कर्म नहीं करेगा और राज विषाद रहित होकर रहेगा तो बिना ज्ञान मुख्य हो जाएगा तो सिद्धांत ने कहा संचित कर्म बहुत है उनका भोग के बिना नाश नहीं होगा जन्मारंभ होगा तो पूर्व किसी कहता है नित्य कर्म करते समय जो कष्ट होता है यही है पूर्व पुण्यों का फल पापों का फल है संचित कर्म पापों का फल ही नित्य कर्म आयास ही है तो सिद्धांत कहता है दु, दुरी तस्वीर दुख विशेष फल का अनुपति जितने दुरित पाप है उनका फल केवल नित्य करना मिलते कर्म करते आया से दुख ही उनका फल है ऐसा नहीं हो अनेक ऐसे दूरित से, से संभव बहुत पाप है भिन्न दुख साधन फल से भिन्न भिन्न दुख भिन्न भिन्न साधन का फल है ऐसे पाप कर्मों का नित्य कर्म अनुष्ठान आया से दुख मात्र फल कल्पना करेंगे ये नहीं। नित्य अनुष्ठान आयास दुख मात्र फला दूरित कल्पियंत नित्य दुरीत पाप निषान आया से तो पापो का पापों का सच्चित कर्म का फल नित्य निष्ठान आया से कल्पना कन्हींसितगाधादिबाधाया दुरी निमित द्वसि का राग देशादी से कष्ट रोगादी से कष्ट होता है उनका फिर निमित्त क्या है वो पाप निमित्त का नहीं होगा दुरीता निमित्त तो सुख के पुण्य से होता है बाधा कष्ट नहीं होता है पुण्य निमित्त का नहीं होगा और दुरीता निमित्त का नहीं होगा उनके विशेषना करते हैं नित्य कर्म आयाता दुख अनुपत्ति वो उद्रित बाधा दम्द रोगादि बाधा कष्ट नहीं होना चाहिए रोगादि बाधा निमित्त नहीं सक्य थे कड़क ऐसे बाधा का निमित्त पाप कल्पना नहीं कर सकते तो यह न्यानुष्न आयास दुखमे दुरीतफलमी अयुत निष्ठान आयस दुख ही पापों का फल ये ठीक नहीं निकर्मा अनुषान आयस दुखमे पूर्वपुर दुरीतफल तो तो न शिषा पाषाण बहना दुखम न शकते कल्पय नित्यकर्मा अनुष्ट करते समझे दुख केवल पूर्व तो पापों का फल तो कोई शिव से पत्थर ढोता है बहुत परेशान करता है ये जो दुख होता है ये दुख पाप का फल नहीं है ऐसा कल्पना नहीं कर सकते ठीक है दुख मेरी न शकते कल्पयित पूर्व न संबंध है पाषण वहनादी दुखम न शक्य कल्पयित के साथ यदि तदेव तत्फल न तिर साथ पाषाण वहनादुखम दूरी करित्यकर्म आयास अनुष्ठान आयास जन्य दुख ही पापों का फल है न ती शिशा पाषाण बहना भी दुखम शिविर से पत्थर पथर बहना भी दुख है ये दुख दूरी से तो कृतम न पाप कृतन ही होगा ये मानना चाहगा न तो तत्कारण ही और जो पाषाण बहनादि से दुख होता है उसका कारण के पुण्य है यानी नहीं दुख से असत कार्य तो आप दुख से पुण्य का कार्य नहीं अपने पुण्य पुण्य कार्य नहीं तत्कार्य सत्य पुण्य से कार्य तत्कार्य तत्कार्यम दुख पुण्य का कार्य नहीं है अतस्त आकस्मिक फिर पुण्य का कार्य नहीं पापों का फल हो गया नित्य कर्म आये से दुखो तो ये पाषाण बहन आदि जितने परिश्रम बहुत कष्ट होता है रोग आदि कष्ट है ये फिर बिना कारण हो जाएगा आकस्मिक हो जाएगा जो कनिष्ठ है बिना कारण कार्य कैसेगा नित्या अनुष्ठान आये दुखम उपात दुरीत फलमेत अत्या निष्ठान आयास से दुख होता है ये दुख है उपात दुरीत का फल संग्रहितुरीत पापकर्म का फल ये अपृतवाचंक्तम्मे कहना नहीं चाहिए ये प्रकरण नंचला है अकृत मुच्यते निकर्माष आयास दुखम पूरा दुरीतफल ये कहते हुए अकृत है कैसा प्रकृत है तदेव प्रपंच विस्तार से कहने के लिए पूछता है पहले कथम प्रश्न है तु प्रस्तुतम आह क्या प्रकरण चल रहा है बताते हैं और अकृत के अप्रस्तुत फलस्य से ही पुरकृत दुरीत क्षय नोपद्यती प्रसुतम् ये चल रहा है जो अप्रस्तुत फल है प्रारभ्य भिन्न कर्म अप्रस्तुतम फल ये जिसका फल आरंभ नहीं हुआ संचित कर्म पूर्वकृत द्वित तो बहुत ही है अनेक जन्म ही किए गए उनका क्षय नोपद्य क्षय नहीं होगा तो आगे जन्म ग्रहण करना पड़ेगा ज्ञान नहीं हो तो ये है। तथा कथम अस्तम अपतवादीतम क्योंकि जो प्रकृत था आपने बताया कि लो अपृत हम कहते हम अपृतवादी कैसे हुए ऐसा हम पर पूर्व इसी पूछने पर सिद्धांत कहता है तरह प्रसूत फलस्य से कर्म नित्य कर्म अनुष्ठान बाबा आप कहते भो नित्य कर्म अनुष्ठान आये नित्य कर्म अनुष्ठान कर्म आया दुख होता है इस जन्म में जो दुख होगा ये तो प्रार्भ कर्म का फल है प्रसूत फलस्य से कर्म फलम प्रसुत फल प्रस्तुतम फलम ये जिस कर्म का फल प्रसुत आरंभ हो गया प्रार्भ कर्म उसका फल आप कहो तो नित्य कर्म अनुष्ठान आये फल भवाना न अप्रसुत फल अप्रसूतम फल संचित कर्म के फल संचित कर्म का फल आप नहीं कहते क्योंकि इसी जन्म में जितने दुख होता है वो तो प्रार्ध कर्म का फल हम कहते संचित कर्म बहुत है जो अप्रसृत फल जिनका फल देना आरंभ नहीं हुआ उनका क्षय नहीं होगा आप कहते हैं नित्य कर्म करते समय जो कष्ट होता है वही उनका फल है इसी जन्म जो दुख होता है ये तो प्रार्ध कर्म का फल है प्रसूत फल जिसका फल देना आरम्भ हो गया उसका फल हम कहते संचित कर्म का अक्ष नहीं होगा आपका कहो तो प्रार्थ कर्म का फलभोग हो रहा है नित्य कर्म के समय तो अपृत हो क्योंकि अभी जो नित्य कर्म करते समय हो कुछ भी करते समय अभी जो कष्ट होता है ये तो प्रारध कर्म का फल है इसी जन्म में भी दुख होता है जो अप्रस्तुत फल है संचित कर्म उसका फल अभी भोग नहीं होता है प्रसुत फलत्व प्राचीन दूरी तक का विशेषानुप्रगम अविशेषण सर्व तस्त प्रस्तुत फल्वाद निष्ठान आयात दुख फलवात्त बाधिता पूरापिखता आप सिद्धांत दो विदाह एक प्रार्भ और एक संचित प्रस्तुत फलत्व प्रार्धकर्म प्रारधकर्मे प्रस्तुत फल इसका फल प्रस्तुत उत्पन्न हो गया प्रस्तुत फलम यस्त प्रस्तुत उत्पन्न फलम उसका फल उत्पन्न देना आरंभ हो गया अप्रसत फल संचित कर्म जिसका फल आरंभ नहीं हुआ ये दो विभाग जो आप कह तो प्राचीन दूरी तक पूर्व पूर्वी कथा प्राचीन पूर्व किए गए पापों का विशेष हम नहीं मानते जितने पाप है अभिशेषण व तस्य प्रसुत फलता जितने पाप कर्म किए गए हैं सब ही प्रसुत फल सब प्रारंभ आई का एक जन्म सब कर्म का फलभ हो जाएगा और कुछ संचित अल कर्म ही नहीं सब कर्म का फल अविभव हो रहा है ये पूर्व जी करता है नित्य अनुष्ठान आये तो दुख फल तो संभव ऐसा अनुशी क्या होगा जो पाप कर्म का फल है नित्य अनुष्ठान आये दुख का फल संभव है क्योंकि यही तो प्रार्थनी स्वभाग है कोई अलग है नहीं इसलिए हम ना था। न अपकवादी का अस्मकम अपकृतवादी नहीं ऐसा शंका करता है पूर्व से अतः सार्वभमे पूर्वकृतम प्रसुत फलमे सर्वमेव प्रसुतफल जित प्रसुत फलमेव प्रसुत फल प्रस्तुत फल दुरीत दुरीत प्रसुत फलम् अथा सव पाप प्रारधकर्म तो हो सिद्धांति क्षेत्र मनते भगवान यदि मनो पुरापापुरीत अविशेषण आरभ फल सेन किमित सिद्धांतिकता है यदि पूर्वपात्र दुरीत पूर्व पात्र पूर्व अनुशित दूरित जितने दुरीत पाप सब अविशेषण आरब्ध फल सब सब बराबर प्रारब्ध फल हो गए प्रारब्ध कर्म हो तो फिर विशेषण आने से आरतेंगे सब कर्म का फल इस जन्म में भोग होता है सब कर्म प्रारब्ध होगे सब कर्म यदि प्रारब्ध होंगे तो फिर ये निश्चय कर्म आया से दुख ही पूर्व पाप का फल ये विशेषण नहीं बनेगा बहुत कष्ट है व्यवहार से मित्र नित्य कर्म अनुष्ठान आये दुखमे फलमी विशेषणा युक्त नित्य कर्म अनुष्ठान आये दुख ही पाप तो का फल विशेषणा कम नित्य कर्म विधि के प्रसंग नित्य कर्म में विधि हो गया नित्य कर्म करने का क्या प्रयोजन के केवल दुख होने के लिए उपभोग नहीं व प्रसुत फल से दूरित कर्म क्या उपभोग यदि पाप कर्म के फल भोगने के लिए नित्य कर्म करना क्योंकि पूर्व पक्षी नित्य कर्म का फल स्वर्ग आज नहीं मानता है नित्य कर्म करते समय जो कष्ट होगा पूर्व पाप फल की निवृत्ति तो नित्य नित्यकर्म विधि इसलिए कि पूर्व पाप फल भोगने के लिए पूर्व पाप के कर्म फल भोगने के लिए नित्य कर्म करते समय आय सर। सर्ग परिश्रम करेगा तो पूर्व पाप का फल भोग होगा तो पूर्व पाप के फल से इच्छा नहीं करने पर ईश्वर को भोगना होता है नित्य कर्म आय विधान करने क्या जरूरत है कोई नहीं करेगा तो किसी भी प्रकार से पाप का फल भोग हो जाएगा नित्य कर्म अनुष्ठान दुख में फल विशेष नित्य कर्म विधि अन्य प्रसंग से क्योंकि उपभोग नहीं हो प्रस्तुत फल से कर्मों दुरीत कर्म क्षयोग प्रस्तुत फल में प्रार्थ कर्म प्रसुतम फल में से जिसका फल आरंभ हो गया उत्पन्न हो गया ऐसा जो पाप कर्म का फल क्षय उपभोग नहीं हो जाएगा कितने प्रार्थ कर्म का फल कितने कष्ट भोग पड़ता है भोग से क्षय होता कर्म करते समय जो आया था पाप का फल ये विशेष नहीं होगा दूरी साम्धफल अनारधफल तस् उतल दूरी जितने सब आरफल यदि प्रार्धफफल हो गए सब प्रार्बकर्म हो गए आरब्ध फल्यस्त लिखाफल आरभ होगे अस्तु तो प्रारब्धफलते अनारब्धफल तशेषवत्वा अनारधफल अनारध्य फल कोई है उक्त फल प्रारब्ध नित्य कर्म करते समय जो दुख ही फल भी सका यह नहीं हो सका सब तो प्रारब्ध होगी तो नित्य कर्म के आयस में जो दुख होता है वो किसी कर्म का फल पाप का सब पाप का कर्म का फल भोग से हो जाएगा पूर्व पाप दुरतम आरब्ध फलम चेत यदि दुरीतम प्रारध्ध फलम पूर्वपाप जितने पाप सब का फल आरम्भ हो गया भोगे नहीं होता तो क्या संभवत भोग हो जाएगा और वो पाप के निवृत्ति के लिए नित्य कर्म न भी जाते तो श्रुति में विधान किया गया नित्यकर्म केवल तो कर्म फल भोगने के लिए पाप कर्म फल तो अन्य प्रकार रोग आदि से भोग होता ही है बहुत भोग होता है कर्म करते समय जिसने कष्ट होता है इस कष्ट से पाप का फल भोगने के लिए ही शास्त्र में वेद में नित्यकर्म विधान किया गया ये मानना पड़ेगा उसी को नहीं तो उसके बिना भी फल भोग हो जाए भोग से हो जाएगा नित्य नित्य कर्म ना भी कर्म भी विधि नीधातर्माकर्म विधान प्रसंग टीका निष्ठान आयस दुखम नो पाप दुरीफल नित्या आयस जन्य जो दुख होता है अपने किए गए पाप का फल ऐसा नहीं है कि नित्य दुखम कर्म से सूची में कहा गया अन्य कर्म विधान किया गया या वजीवम अभिनूतन जीवियत इत्यादि जितने कर्म विधान किया गया वो कर्म का फल दुख है दुखम नित्य कर्म अनुष्ठान आया साधे त्रृश्य यदि नित्य कर्म का फल दुख है नित्य कर्म का फल यदि दुख ही और कुछ नहीं है तो नित्य कर्म करते समय जो परिश्रम हुआ उससे फल तो उसी को निश्चय कर्म का ही फल माना पूरे पाप का फल क्यों माना <nitzhi> नित्य कर्म का फल दुख है नित्य कर्म का फल जी दुख है पाप का फल दुख भोगना है तो नित्य कर्म का ही उसको फल माना और पूर्व पाप का फल क्यों मानते नित्य कर्म का फल जदि दुख है नित्य कर्म अनुष्ठान आयासादेव सदृश्य नित्य कर्म अनुष्ठान प्रयत्न से ही फल होता है व्यायाम आदिवत नद अन्य कल्पना अनुभव थी कोई व्यायाम करता है कष्ट होता है तो व्यायाम का ही फल हो अन्य पाप का फल क्यों मानना नित्य कर्म करते समय कष्ट हुआ यही उसका फल है तो नित्य कर्म का फल को पूर्व पाप का फल कल्पना करना क्या जरूरत है यथा व्यायाम गमनादि कृतन दुख तो ज्ञान करता है दौड़ता है चलता है दुख होता है वह नान्य से दूरी करते अन्य कोई पाप का फल नहीं मानते तो ज्याम का ही फल है तत् फल तो संभव उसी कर्म का फल संभव है तो पाप का फल क्या मानेंगे तथा नित्यूचि तरह नित में विहिता है अनुष्ठित अनुका अनुष्ठान करने पर आयासर्यतव आयास प्रयत्न करना पड़ता है अंत में फलांतरापगम तो कोई दूसरे फला को तो नहीं मानते नित्यकर्म का नहीं मानते तो अनुष्ठान आया से दुख में चु फल अनुष्ठान आयासजन्य दुख यदि नित्यकर्म फल मन हो तभी तस्मा सदर्शना तस्तः देखता है नित्यकर्मा अनुष्ट से सबसे तो उसी का ही फल होगा न दुरी फल क्यों कल्प्यूं तो साफ कर्म का फल क्यों कल्पना करना नित्य फल तो संभव नित्य कर्म का ही <coughs> फल चलता है नित्यान अनुष्ठान श्रेय से आदि आशंका और दुख फल तो यदि है नित्य कर्म उनका फल दुख ही तो अनुष्ठान श्रेय से आद अनुष्ठान नहीं होना चाहिए इस आशंक भाष्य में जीवनाद्ते चिधान निर्माण नित्यकर्म तो जीवनाद्ते के विधान के आगे ठीक है निना दुरीतफलतापत तो स्तंकर्मा नितकम दुरीतफल के फल का फल धर्म प्रायश्चित पूरा दुरीतफल्वापत जैसे प्रायश्चित प्रायश्चित करता है पूर्वकृत दुरी फल नहीं हुआ पूर्वकृत पाप का फल नहीं प्रायश्चित करते समय कष्ट होता है ये पहले क्या पाप का फल नहीं दृष्टान प्रपंच दृष्टान दिया उसका विस्तार में यस्त पाप निमित्ते यद विहित प्रायश्चितम न तो तत्व पाप, पाप कर्म के लिए प्रायश्चित विधान किया गया तो प्रायश्चित कष्ट पापकर्म का फल ऐसा नहीं माना है तो प्रायश्चित से पाप के निवृत्ति न कि कर्म का ये फल है तथा जीवनादिमित विन नित्यान जीवनादी निमित्त नित्य कर्म है तो दूरित फल नहीं हो जैसे पाप के लिए विहित हो गया प्रायश्चित वो तो प्रायश्चित उसी पाप कर्म का फल नहीं ते है ठीक जीवनादि निमित्त विहित नित्य कर्म वो पाप का फल दुरीत फल पाप का फल नहीं है सत्यम प्रायश्चित नियमित पाप नियमित्त पाप, पाप से फल प्राश्चित का निमित्त जो पापकर्म जिस पापकर्म को निमित्त करके प्राश्चित विधान किया गया तो प्राश्चित निमित्त पाप का फल नहीं है ये पूरा है किन्तु तद अनुष्ठान आया दुख तस्वीर पाप से फलन प्राश्चित अनुष्ठान में जो दुख होता है यही दुख ही प्रायश्चित के निमित्त पापकर्म का फल जिस निमित्त को लेकर प्रायश्चित कर्म विधान किया गया वो पाप कर्म का फल है प्रायश्चित अनुष्ठान आया दुखम पूर्वित करता है अतः सत्य व पाप से निमित्त से प्राय दुःखम फलम जो प्राय का निमित्त है पाप कोई पाप करने पर प्रायित विधान किया गया पाप हो गया निमित्त प्राय का जन में जो दुख प्रायश्चित करते समय आयात दुख जो होता है यही दुख ही प्रायश्चित के निमित्त पाप का फल पूर्वित करता है सत्यव पाप से निमित्त निमित्त है प्रायश्चित का निमित्तभूत जो पाप उसी पाप का फल है प्राश्चित दुखम प्रायुष्ठान आया तो दुखम ए प्राश्चित अनुष्ठान आयास दुख से निमित्तभूत पाप फल से प्रायश्चित अनुष्ठान आया से दुख यदि प्रायश्चित के निमित्तभूत पापकर्म का फल मानिए इत्यादि so, तो जीवना जीवना जीवनाद्त इत्यादुनुष्ठा से दुखम जीवनाद प्रायश्चित अष्ठानदुख निमित्त पाप का फल मानेंगे तो जीवनाद निमित्त विधि है अनुष्ठान से दुखम निमित्त इत्यादि नित्यादि निश्चय जीवनाद निमित्त आगे न जीवनाद निमित्त नित्यादि जीवनाद निमित्त मीन है नित्यादि जीवनादि निमित्त नित्य आदि अनुष्ठान दुखम नित्य आदि से निति जलेना नित्य नैमित्त जीवनादि निमित्त है अनुष्ठान आयस दुखम अभी जीवनादि का फल हो जाएगा जैसे जिस प्रायश्चित का निमित्त पाप उसी का ही फल है प्रायश्चित दुख ठीक नित्य नैमित्त का, का जो निमित्त है जीवन आदि उसका ही फल हो जाएगा नित्य कर्म फल आयस न उपात दूरित के जैसे उपात दूरित का फल नहीं होगा ऐसे परिहार करता है सिद्धांत जीवनादि निमित्तमी नित्य कर्म अनुष्ठान से दुखम जीवनादिमित जीवनादि निमित्त भी नित्यकर्म विधान किया गया तो जीवन आदि का ही फल हो जाएगा ठीक है प्रायश्चित दुख से तिमित तो पाप फल जबत जैसे प्रायश्चित अनुष्ठान दुख प्रायश्चित के निमित्त पाप का फल हुआ तुम कहते पूर्वशी ठीक इसी प्रकार जीवनादि के जीवनादि निमित्त का कर, जो कर्म जीवनादि को निमित मान करेंगे कर्म विधान किया गया नित्यकर्म वाला निमित्त हो गया जीवनादि जैसे प्रायश्चित का निमित्त हो गया कोई विशेष पाप इसी पाप कर्म पर ऐसे प्रायश्चित करें ठीक इस प्रकार जीवनादि है तो नित्य कर्म करे नित्यकर्म का निमित्त हो गया जीवनादि जैसे प्रायश्चित का निमित्त हो गया पापकर्म अब प्रायित्व दुख यदि पाप कर्म का फल हुआ तो नित्य कर्म जन आया से दुख भी जीवनादि का फल हो जाएगा तत्कर्म करित दुख होगा तो जीवनादि फलम हो जाएगा इस अत्र हेतु मित्य कर्म अनुसार से दुखम जीवनादि निमित्त सेव तत्फलम सज्जेगा नित्य कर्म अनुसार जन्म से जो दुख होगा जीवनादि निमित्त का ही फल हो जाएगा या पति नित्य प्राप्त प्रायश्चित और नैमित्य प्रवित्य था क्योंकि प्रायश्चित भी किसी पाप के कारण विधान किया गया अनित्य कर्म भी जीवनादि के कारण विधान किया गया तो नित्य नित्यकर्म प्रायश्चित दोनों नैमिति कहोगे प्रायश्चित भी पाप कर्म के कारण विधान किया गया नित्य कर्म भी जीवनादि के निमित्त विधान किया गया जैसे प्रायश्चित का निमित्त पाप का फल है प्रायश्चित आयस दुख कहोगे तो नित्य कर्म का निमित्त जीवनादि का ही फल होगा नित्यकर्म आयसर अरे पूर्व पाप का फल क्यों होगा? कि इत्यानुष्ठान आया से दुखमे उपत दुरीफल अशक्यक्त्यानुष्ठान आयस दुखम आयस दुःख ही उपत दुरीतफल पूर्व फल इति अशक्यम वक्त तो नहीं कसते कि नित्यस्य काम्यस्य अग्निहोत्र आदेर अनुष्ठान आया से दुख से तुल्य नित्य अग्निहोत्र है एक काम्य अग्निहोत्र है नित्य अग्निहोत्र आवजीव जुहयात अग्निहोत्र करे किन्तु एक काम्य मासम अग्निहोत्र जुहुयात एक मास अग्निहोत्र काम्य अग्निहोत्र है तो नित्य कर्म करते समय काम्याग्नहोत्र एक साथ हो जाता है कुछ संतरे अनुष्ठान करता है क्या जाता है नित्य काम्य से अग्निहोत्र आधे अनुष्ठान आया से दुख से तुल्यता नित्य अनुष्ठान करते समय जो दुख है काम्य अग्नहोत्र करते अनुष्ठान से दुख बराबर हुआ तो नित्यानुष्ठान आया से दुख ही पूर्वकृत द्वित से फल न तो काम्यानुष्ठान आया से दुख में विशेष नित्यकर्म अनुष्ठान के आया से दुख ही पहले क्या हुआ पाप का फल काम्युष्ठान कामया अग्निहोत्र अनुष्ठान आया से दुख पूर्वकृत पाप का फल नहीं इति विशेष नास्ति ये विशेष कैसे होगा यदि तदपीति पूर्वकृत दुरीत फलम प्रसर्जे तो कामया अग्निहोत्र आया सभी दुख भी, भी पूर्वकृत पाप का फल हो जाएगा ठीक है कामया अनुष्ठान आया से दुख मितलम तो इतिपग मतलब पूरा किसी का ठीक है मानते काम्या जो दुख है वो भी पाप का फल स्वीकारात प्रसंग से स्तम आप प्रसंग कर तो अमकुश्त है जैसे नित्य कर्म अनुष्ठान से दुख पाप का फल जैसे काम में अर्जुन होत्र का फल है अंकुश है, पर गता है।, गता है तो शंका का अनुपल पूरा पीछे कहता है सिद्धांत कहता है तथा सती नित्याम फलाश्रवण सद विधान अन्य अनुपतिष्ठ नित्या अनुष्ठान आय से दुखम पूर्वकृत द्वित फलन अर्थापति कल्पना अनुपल नित्यान फलाश्रवणा नित्य कर्म का कोई फल नहीं है सूचना नहीं कहा गया फल तो हे सिद्धांत मानते है सूच में नहीं कहा गया तभी विधान अन्य यदि फलन, थे थे फलन नहीं तो विधान अन्यथान अनुपति नित्यानुसना दुखम पूर्वकृत द्वित फलन ये जो अर्थापति कहते हो वो तो काम्य अग्न होता काम्य कर्म करते समझ दुख है अभी पूर्वकृत पाप का फल हो गया यदि मानु तष्ट हो तो, तो नित्य कर्म का फल जैसे दुख पाप का फल है काम्य कर्म आया तो दुख भी यदि पाप का फल है तो नित्य कर्म विधान अन्यथा अनुपति अन्यथा अनुपति क्या है यदि फल ही नहीं है तो फिर व्यर्थ ही विधान और नित्य कर्म अनुसार आया तो दुख पूर्वकृत पाप का फल ये जो कल्पना करते हो अर्थापति कल्पना अनुपन्ना क्योंकि काम्य कर्म का फल भी हो जाएगा पुरुष के सताब्द का फल ठीक है नहीं? विहितानि ताबत नित्यहानी नित्य कर्म तो शास्त्र में सोचते हैं विहित है नही कहा गया जैसे यजयतो स्वर्ग काम हो चित्र फल कहा गया नित्य कर्म नहीं या वह मग्न हो तरन जुहिया कोई फल नहीं कहा गया न तो बिना फलम विधि फल के बिना विधि नहीं दुरी अनिवर होना अर्थहानी नित्यहानी अर्थापत्ति कल्प्य थी इसलिए अर्थापत्ति से आप कल्पना कर तो पाप निवृत्ति के लिए नित्य कर्म न तो नहीं क्योंकि अन्यथा अनुपपत्ति से अर्थापत्ति से कल्पना करना अन्यथा उपपत्ति क्योंकि काम्य अनुष्ठान से भी दुरी तनिवृत्ति संभव काम्य अनुष्ठान से भी जो दुख होता है उसे पाप अनिवृत्ति हो जाएगी तो फिर नित्य कर्म विधान करना व्यर्थ होगा किंतु नित्यान अनुष्ठान आयत दुख अनुमान करते सिद्धांत नित्य कर्म अनुष्ठान आयत दुख से अतिरिक्त फल वाले अतिरिक्त उनका फल है जैसे काम्य कर्म का फल अनुष्ठान आयत से अतिरिक्त है काम्य कर्म करते समय कुछ कष्ट होता है वो कष्ट से अतिरिक्त स्वर्ग आदि फल है काम्य कर्म का वीतत्वाद तो नित्य कर्म विहित होने के कारण अनुष्ठान से अतिरिक्त फल होगा इस अनुमान नाप कर्म निवृत्ति के लिए नित्य कर्म ऐसा नहीं कर एवं विधान अनुप अनुष्ठान आया तो व्यतिरिक्त फलत्व अनुमान आय नीचे एवं विधान अन्य था नित्य कर्म का विधान अन्यथा अनुपति यदि फल नहीं हो अनुष्ठान आया व्यतिरिक्त फलत्व अनुमान आस अतिरिक्त फल होगा नित्य कर्म का यह अनुमान हो गया जैसे काम्य कर्म का है काम्यादि कर्म दृष्टान्त एवं, एवं एवं एवं का कामयाग्नोत्र काम्य कर्मवत जैसे काम्य कर्म का विधान किया गया कोई पल है। फल है अनुष्ठान आय दुख से तुरंत फल है नित्य कर्म का भी ऐसा हो शोक्ति नित्य से निष्ठान दुरीत फलभ अयुत सिद्धांत अभी है आपके युक्ति का व्याघात विरोध सभी कुछ कहते हैं अभी नित्य अनुष्ठान से दुख फल भोग होगा ये जो कहे ठीक नहीं क्योंकि विरोधाच तवे प्रपंच विरुद्ध कहते विरुद्ध विरुद्ध कह तो इदम उच्य क्या है इदम शब्दार्थमे विषद क्या है नित्यकर्मण अन्षय मन से कर्म फल भुजते इत अभ्युपगम मन नित्य कर्म करते समय जो आया तो दुख होता है अन्य पाप कर्म का फल भोग किया जाता है ऐसा तुम मानते हो इसे अभ्युपगम माने ऐसा मान्य पर सैव उपभोग नित्य से कर्म फलम कोई भोग तर्म का फल हो गया कर्म करते समय जो भोग होता है अन्य कर्म का फल कहते हो सैव उपभोग नित्य कर्म नित्य कर्म का फल हो गया इसे नित्य कर्मण फलाभाव इसके विरुद्ध हो चाहते नित्य कर्म का कोई फल नहीं नित्य कर्म करते समय भोग होता है ई कर्म का फल हो गया फल किस नहीं रहा? था अन्य कर्मण दूरित सी आव कर्मणि अनुष्य माने अन्य कर्म फलम अन्य मतलब पाप का फल यदि फल है सब उपभोग नित्य कर्म का फल सवेती यदअनतर यद यद होती त्य मित्र नियम आते कर्म करने के बाद जो फल होता है वही उसका फल होगा उसका नियम उसका कार्य उसका नहीं मान करे पहले क्या होगा ताप प्रकोप क्यों करेंगे इतना अनुष्ठान दूरी तो फलभोग हो न सीधे अनित्य कर्म कर दूरी तो फलभोग होता है ये सीधा नहीं होगा ये भी कामयाग्नहोत्राद अनुष्ठी माने नित्य मे अग्निहोत्र तंत्रण अनुष्ठी कामयाग्नहोत्र जो करते है उस तो समय नित्य अग्निहोत्र भी क्या जाता है तंत्र प्रयोग के सती अनेक फलजजन एक बार शक्ति अनुष्ठान फलजनक तंत्र एक बार करने पर अनेक फल हो जाएगा ये कर्म एम आता है नित्य अग्निहोत्र भी हो जाएगा काम में अग्नोत्री हो जाएगा काम में जो करता है उस तो समय नित्य अग्नोत्र अलग करेगा काम्य अग्नोत्र अलग कर उसी कर्म में संकल्प मंत्र बोलते समय नित्य काम्य दोनों के लिए एक बार करके दोनों फल हो जाता है काम में में तंत्र ने अनुष्ठान किया जाता है नित्य अग्निहोत्र यदि तद आयस से दुख्य नहीं व काम्या अग्निहोत्र आदि फलम हम उपक्षण तो फ्री को वह होगा नित्य अग्निहोत्र करके सो आयात है वही आयास से यदि पापकर्म फलभोग हो गया तो आया से कामया अग्निहोत्र आदि का फल भी की उसका भी फल नहीं रहेगा जैसे नित्य अग्निहोत्र का कोई फल नहीं रहा क्योंकि भोग फल हो गया तो काम्या अग्निहोत्र का भी फल उसे विकीर्ण हो जाएगा क्योंकि तत्व तक उसके अधिनत नित्य अग्नोत्र करते समय कामया अग्नोत्र हुआ ठीक है न कामया से नित्य अनुष्ठान से योग पद क्योंकि काम्य कर्म अग्नोत्र नित्य अग्नोत्र एक साथ होता है नित्या अनुष्ठान आया सब दुख जो है वही दुखे न दूरित फल भोगवत जैसे दूरित पाप का फल भोग हो गया काम्य फल से आप ही काम्य फल ही भोग हो गया जैसे नित्य कर्म का कोई फल नहीं रहा काम्य का ही कोई फल नहीं भोग हो जाएगा हेतु मह स्वतंत्रता उसके अधिनय नित्य अग्नहोत्र के अधिनय नित्य काम्य अनुष्ठान यौध पद्य पुरुष। नित्य अग्नहोत्र काम्य अग्नहोत्र एक साथ होते हैं होने पर भी नित्य अनुष्ठान आया तो दुखाद अन्य देव कामयानुष्ठान फल सूत्र नित्य अनुष्ठान आय का आय दुख होता है इसी दुख अन्य ही काम अग्निहोत्र अनुष्ठान का फल होगा क्योंकि विधान किया क्या सुते ऐसा शंका करता है पूरे पीछे अस कामयाग्नहोत्र आदि फलम अन्य देव स्वर्ग आदि होगा यदि ऐसा कहेंगे ठीक है काम्य अनुष्ठान फलम नित्य अनुष्ठान आये तो दुखादि भिन्नम से नित्या अनुष्ठान आये तो से भिन्न यदि काम्य अग्निहोत्र दिन अनुष्ठान का फल पेंगे तभी काम्य अनुष्ठान आये दुखम नित्या अनुष्ठान दुखम से मित्र भिन्नम त्या अभी काम्य अनुष्ठान आया तो दुख नित्य अनुष्ठान आया से दुख परस्पर भिन्न हो जाए इस तद अनुष्ठान आया से दुख में भिन्न प्रसर्जित काम्य अग्नहोत्र अनुष्ठान में भी नित्य अग्नहोत्र अनुष्ठान से भिन्न हो जाए किंतु काम्य सह कामया अग्निहोत्र करते समय जो दुख है नित्य अग्नहोत्र का यही की एक अनुष्ठान से दोनों कार्य हो जाता है प्रसंग से इष्टतम आतंक निराधक है पूरा पिछले कहेगा स्ट है ठीक है दुख भिन्न है इसका निराकरण करता है सिद्धांत नस्ट विरोध ऐसा नहीं होता है कि काम्याग्नहोत्र का फल अलग दुख नित्याग्नोत्र अलग ऐसा नहीं एक साथ तो मै डिस्ट विरोध में दिस्ट विरोध कैसे स्पष्ट करते भाष्य में नहीं कामया अनुष्ठान आया तो दुखा केवल नित्या अनुष्ठान आया तो दुखम भिज्यते क्योंकि कामया अनुष्ठान गिनहोत्र करते समय ही नित्य अग्नहोत्र हो गया भिन्न दुख नहीं है काम्य अनुसार ऐसे दुख ही नित्य नित्यानुस ऐसे दुख ही। एक ही अनुसार नहीं भिन्न भिन्न नहीं है आत्मज्ञानवत्त अग्निहोत्रादिना मुख्य साक्षादन्यो न कारणमस्त आत्मज्ञानव आत्मा नहीं आत्मज्ञानवत आत्मज्ञानवत आत्म अग्निहोत्रादीना आत्म मुख्य साक्षादन्यो न में ज्ञान का तो मुख्यमन्वय है अग्नहोत्र आदि का साक्षात मुख्यान्वय नहीं जैसे कि दिशान्द्र अविहित अप्रति कर्म तत्काल फलम जो विहित नहीं प्रतिसिद्ध नहीं ऐसा जो कर्म है तो उसका फल तत्काल होता है भोजनादि जैसी न तो शास्त्रचोदित प्रतिद्धम वत्ल फलम शास्त्र विहित शास्त्र के तरह निषिद्ध है जो कर्म है यज्ञ करता है हिंसा करता है उसका फल तत्न तो आगे मिलेगा ठीक है अभिहित यदन भोजना भोजन किया सर्वमर्दन किया वो नास्त्र निषि शास्त्र विहित नहीं निषिद्ध भी नहीं वो तत्व अनंतर फल होता है उस उसका फल मिल जाता है तद अनंतर फलम तथा तो अनुभव अनुभव होता है किन्तु शास्त्रीय तु कर्म न अनंतर फलम वही तो उत्तर यज्ञ फल नहीं होता है अनंत से अचुचित शास्त्र में नहीं क्या यज्ञ करते ही फल उत् जाए ठीक है अब तो ज्ञाने दिष्ट फल नदृष्ट फलम कर्म सहकारी होती, ज्ञान है दुष्ट फल का दुष्टफल ज्ञान में कर्म सहकारी नहीं होगा नदुष्टफलम कर्म सहकारी कर्म सहकारी नहीं दुष्टफल मुख्यक्षम स्वये दुष्टफलमुख्य कर्म प्रवृतिवक्ष विवक्षिता नास्त्रचोदिता प्रतिशित तत्काल शास्त्रीयोत्रादानीय स्वर्गादीनापलब्धि विरोध्य शास्त्रीय अग्निहोत्रादी का फल आन मनंगे तुरंत होना चाहिए किन्तु स्वीन अनंतरम अनुपलब्धिर् अग्निहोत्राधीन ने कर्म किया उसका अभ्य पूर्व उत्तर में स्वर्गार्धी तो उपलब्ध नहीं होता है अनुपलब्धि अनुपलब्धि का विरुद्ध होगा तथस्टेश प्रभृति में तथाविध फल अभिषे पश्चात फल होगा प्रभृति अग्नोत्र न किया तो अनतरफल के लिए अच्छे सैसे प्रवृति नहीं होगी भवे यदि तर्गादिस्व अदृश्य फल शासने चाहम न सर्गादि में फल शासन उपदृष्ट करने के लिए शासन विधान होगा कि फल यदि हो जाता किंच निर्नाहोत्रादीना न अदृष्ट फल नित्य अग्निहोत्रादी का अदृष्टफल काम्याल तेषा में अग्निहोत्रादिम नाम अभिष्ट फल अग्निहोत्रादि है नित्य उनका अदृष्ट फल अग्निहोत्रादि काम्य होने से उनका अदृष्ट फल से हेतु बिना अयम विभाग बिना दा, कारण नित्य अग्निहोत्र कोई करता है उसका फल अदृश्य नहीं है काम्य अग्निहोत्र का फल अदृश्य है बिना कारण विभाग कैसे होगा अग्निहोत्रादी नाम एवं कर्म स्वरूप आदि समान कर्म होने पर भी अनुष्ठान आया से दुख मात्र न उपक्षय उपक्षय नित्य कर्म का क्षय हो जाएगा अनुष्ठान आया से दुख से और कामयान से स्वर्ग आदि महाफलत्व काम्य कर्म का स्वर्ग आदि महाफल यदि कुछ अंग इति कर्तव्यता अधिक अंगो अंग का नहीं कर्तव्यता करने का प्रकार कुछ अलग नहीं न होने पर भी काम्य कर्म का फल स्वर्ग आदि महाफल नित्य कर्म का फल दुख से भोग हो गया समाप्त हो गया फल का फल कामित मात्र केवल काम्य में विशेष क्या फल कामना है नित्य में फल फलकामना नहीं इतने मात्र से ही स्वर्ग आदि महाफल मिल जाएगा अनित्य अनित्यकम का कोई फल नहीं इतने न सक्यम कल्पय ऐसा कल्पना नहीं कर सकते फल कामित मात्र नहीं थी फल कामित्व मात्र न न से आदित्य पूर्ण समझ न सकम कल्पय यानी नित्यान अग्नहोत्रादी ने यानी च कामयानी जो अग्निहोत्र नित्य हो अथा हो तेसा उभाम कर्मस्वरूप विशेषा भावी कर्म स्वरूप में कोई विशेष नहीं बराबर नाम तेसाम अनुष्ठान आये तो दुख मात्र अग्निहोत्रों का फल छ हो गया अनुष्ठान आये मात्र से छ हो गया न फलांतर अन्य कोई फल नहीं और तेमेव वही अग्निहोत्रा जी कामया नद्यप उसी में अंगादी अधिक नहीं अंगादी अभी नहीं होने पर भी केवल फल कामिति मत से अधिकारी अस्थावत मे नदी महाफलत स्वारी महान फल है न प्रमाणवा इसमें कोई प्रमाणी न उक्त विभाग योग्य फलित ऐसे विभाग नहीं होने से क्या निष्पन्न हुआ तस्म न निम कर्मण कदाचित उपपद्य से नित्यकर्म का अदृष्टफल नहीं है ये कभी नहीं हो सका है काम्यवत् काम्यवत नीताना पितुलोका अदृष्ट फलवत् दुरीत निवृत्त्यर्थ तोयुगा आत्मिद्या अभ्युपगंतः काम्यवत्म्यकर्म सफलोका ये नीतियाम पितृलोका अदृश्य फलते पितृलोका अदृष्ट फलते कर्मणलोक दुस्थ निवृत्थ केवल पाप पापकर्म निवृत्ति के नित्य कर्म करते समय दुख होता है सब पापन स्थ हो जाएगा ऐसा नहीं तथ्य पाप निवृत्ति के लिए संचित करवृत्ति के लिए आत्मविद्या अभिप्रम्त्या आत्मज्ञानी अवश्य आवश्यक अतच अविद्यापूर्वक विद्या शुभ से अशुभ से नित्यकर्म अनुशा क्योंकि कर्म अविद्या अविद्यापूर्वक अविद्यापूर्वक से कर्म न शुभकर्म हो अशुभकर्म हो पापपुण्य दोनकर्म का कारणे अविद्या विद्या एवं क्षयकारण विद्या से निवृत्ति होगी अचेत संपूर्ण कर्म नित्यकर्मासार नित्य कर्म फल कर्म का निवर्तक नहीं शुभाशुत्मक कर्म सर्विद्यापूर्वक पापपुण्य जितने कर्में अविद्यापूर्वकें कारण अशेषकस्तरी तस्थय विद्यापति सब संपूर्ण का कारण ज्ञान न तो सर्वम कर्म करता है संपूर्ण कर्म अविद्यापूर्वक नहीं है तो सिद्ध नहीं है शंका करने पर सिद्धांति करता है अविद्याम बीज ही कर्म अविद्या काम बीज काम का बीज अविद्या कामना त्र तो तो ही शब्द्योति युक्ति दशे शब्द से खादी उपादित शब्द युतिषय कर्मी क्या ये प्रतिपादन क्या पहले अविद्या कामकूल ही सर्वकर्म होता है अज्ञान से होता है इतद्विषय कर्म अज्ञान विषय कर्म कहते अभिद्वद विषय कर्म विद्वद विषयाचका सर्व कर्म सन्यासुर पहले का है अज्ञानिका विषय कर्म विद्वद विषय सर्वकर्म सन्यासुर ज्ञान, सन्यास ज्ञान निष्ठा ठीक है अधिकारी भेद निष्ठा द्रम अनुकूल अधिकारीभेद से दो ज्ञान निष्ठा कर्मन वाक्योपक अनुकूल आत्म कर्तृत्व कर्मत्व आरोपयन आत्मा कर्तृत्व कर्म आरोप कर्ता वा न जानते तो तो आत्मानीति बघता आत्मान तो आत्मा को नहीं जानते जो कहता है कर्म अज्ञान मूल नीति दर्शित कर्म अज्ञान मूलक है लिखा गया उमते जो आत्मा ने कर्म का कर्ता कर्म मानता है ये दोनों ही नहीं जानते अज्ञान आत्मान यथातथ्य न कर्तृत्व रहते भगवती ध्रुवता यथार्थ आत्मा को जो जानता थे कर्तत्व रहित होता है भगवान का कर्म कर्मसन्यासे ज्ञानवत अम तो कर्म कर्मसन्यास में ज्ञानी का अधिकार ये भी कहा गया वेदा वेदाविनाशीन निनमगम व्यय कथम सपुरघात निष्ठादयदन बोधव्यमत्राक्याम अेजन दोषा कल का ज्ञान योगेन सांख्यान कर्मयोगेन योगिना चाहिए ना बुद्धि भेद हम जानते भी कहा अज्ञान कर्म संजीन ये भी कहा गया अविद्यालत कर्म ने सुचेता जो ज्ञानी है कर्म में आसक्त वाले उनके बुद्धि वेदन नहीं कराए अर्थात कर्म करने वाले का मूल है अविद्या कर्मनिष्ठा अभिद्वत विषया कर्मनिष्ठा अभिद्व विषया अनुमोदिता ये अनुमोदन की गई अज्ञान कर्म संघी नाम यदि विद्विया संन्यासपूर्विका ज्ञान ज्ञान निष्ठा संषय तमाण वाक्य सत्तु महावाहो गुणकर्म विभागुण वर्तम्ता न सज्जते गुणगुण से त्रक्यार पढ़तीवाक्य विजीता मनसुखें विदुष ज्ञान निष्ठायाचमिकक्याध्याुक्त मन तो ज्ञा सामने पश्चिन्न स्पष्ट सौकर्तवेश त्रव अर्थसिद्धम कथित अर्थ सिद्ध जो अर्थ हुआ अर्थत करोमी अज्ञ कौमी मानता है ज्ञानी नहीं करता है माने न कमी तत्व मन तो ज्ञानी से माने अर्थद्ञान अज्ञा के मन कौर त्र मत अज्ञा मानता है अज्ञ चित्तशुले कर्म अज्ञानी के लिए शुद्धचित कर्म संसो कर्म कर्मसन्यास होगा ज्ञान प्राप्ति का हेतु इसमें वाक्या आरुवृक्ष कर्म कारण आरुवृक्ष मुने भी कर्म कारण कर्म ही कारण योग में आरूढ़ होना चाहता है आरूढ़ हो गया तो आरूढ़ में स्थित समण कर्म त्याग ये विभाग साप्तमिक वाक्यमुकूल सप्तमध्या गया वो भी अनुकूल है उदारात्र आर्थ तो जिज्ञा तो अज्ञानी एवं का कायी का धर्म दी। कर्म इत्यत्र नावि अज्ञानी क्या विषय कर्म है ये नवमध्याय एवं त्रयी धर्म मन प्रसन्न कार्य कर्मिनो मत काम काम कार्य विद्यासपूरी का ज्ञानेस्ता नावि वक्य ज्ञान निष्ठा संविजा इसमें नव्यास नाम यथोत्तम आत्मा अन्यसम तो माक यथोत आत्मा आकाशकल अकलमसम उपास आकाश के समान सब के अंदर बाहर एक असंग अकमस कलमसहित तो करते हैं दधा बुद्धिगम तम येन मा उपयी बुद्धिजुता दार्शनिकक्यम तस्वीर क्रमण ततता दुद्धि विद्यावता इतरेशा तद प्राप्ति सूची इतम ज्ञानो की भगवत सह अज्ञा की अर्थात न अज्ञान कर्मी अज्ञा उपय बुद्धिग मुझे प्राप्त करते अर्थ प्राप्त नहीं करते हैं। ओम ओं नो मित्रुण बृहस्पति नमो नमस्ते बाय